संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व नाना प्रकार के दानों का वर्णन तथा ब्राह्मण का धन लेने से होने वाले अनिष्ट के संबंध में राजा की कथा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह मैंने अन्न दान की विशेष प्रशंसा सुनी अब जल दान करने से कैसे कैसे महान फल की प्राप्ति होती है इस विषय को मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ विष्णु जी ने कहा राजन मनुष्य अन्न दान और जल दान करके जिस महान फल को पाता है उसका वर्णन करता हूँ सुनो कोई भी दान अन्न दान से बढ़कर नहीं है समस्त प्राणी अन्न से ही जीवन धारण करते हैं इसलिए संसार में अन्न को ही सर्वोत्तम बताया गया है अन्न से ही प्राणियों के तेज और बल की वृद्धि होती है अतः प्रजापति ने अन्न के दान को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया है पूर्वकाल में महाराज शिवि ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर जिस गति को प्राप्त किया था ब्राह्मण को अन्न दान करने से भी वही गति मिलती है किंतु अन्न की उत्पत्ति जल से ही होती है पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता ग्रहों के स्वामी भगवान सोम भी जल से ही प्रकट हुए हैं अमृत सुधा स्वधा अन्न औषधि तृण और लताएं भी जल से ही उत्पन्न होती है जिससे देहधानियों के प्राणों की पुष्टि होती है देवताओं का अन्न अमृत नागों का अन्न सुधा पितरों का अन्न स्वधा और पशुओं का अन्न तीर्ण लता आदि है मनीषी पुरुषों ने अन्न को ही मनुष्यों का प्राण बतलाया है कि सब प्रकार का अन्न जल से ही उत्पन्न होता है अतः जल दान से बढ़कर कुछ भी नहीं है जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो उसे प्रतिदिन जल का दान करना चाहिए यह धन यश और आयु को बढ़ाने वाला है जलदाता पुरुष की समस्त कामनाए पूर्ण होती है और जगत में उसकी सनातन कृति का विस्तार होता है वह पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात अक्षय आनंद का अनुभव करता है ने कहा पितामह तिल दान दीपदान और वस्त्र दान का महत्व मुझे फिर से बतलाइए फिर जी ने कहा राजन दीपदान करने वाला मनुष्य अपने पितरों का उद्धार कर देता है इसलिए देवता और पितरों के उद्देश्य से सदा दीपदान करते रहना चाहिए इससे अपने नेत्रों का ने तेज बढ़ता है रत्न दान का भी बहुत बड़ा पुण्य है जो ब्राह्मण दान में रत्न लेकर उसे बेचकर यज्ञ करता है, उसके लिए वह प्रतिग्रह भयदायक नहीं होता यदि ब्राह्मण किसी दाता से रत्न दान में लेकर उसे ब्राह्मणों को बांट देता है तो उस दान के देने और लेने वाले दोनों को ही अक्षय पुण्य होता है जो पुरुष स्वयं धर्म मर्यादा में स्थित होकर अपने ही समान स्थिति वाले ब्राह्मण को दान में मिली हुई वस्तु दान करता है उन दोनों का अक्षय धर्म की प्राप्ति होती है, यह धर्मज्ञ मनु का वचन है जो मनुष्य वस्त्र दान करता है वह सुंदर वस्त्र और सुंदर वेश धारण करने वाला होता है गौ सुवर्ण और तिल के दान का महात्म का तो मैंने अनेकों बार शास्त्रीय प्रमाण देकर वर्णन किया है युधिष्ठिर ने कहा दादाजी आप दान की उत्तम विधि का फिर से वर्णन कीजिए जिस दान को सभी लोग कर सकते हो तथा वेदों में जिसका वर्णन किया गया हो उसकी व्याख्या कीजिए विष्णु जी ने कहा युधिष्ठिर गाय भूमि और सरस्वती इन तीनों का एक ही नाम है गौ एक नाम वाली इन तीनों वस्तुओं का दान करना चाहिए इन तीनों के दान का समान ही फल है ये तीनों ही मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली है जो ब्राह्मण अपने शिष्य को वेदमाणी सरस्वती का उपदेश करता है वह भूमिदान और गोदान के समान फल का भागी होता है इसी प्रकार गोदान की भी प्रशंसा की गई है गोदान से बढ़कर कोई दान नहीं है उसका फल बहुत शीघ्र मिलता है गौ संपूर्ण प्राणियों की माता कहलाती है वे सब सुख देने वाली है अपना अभ्युदय चाहने वाले मनुष्य को सदा की करके चलना गणा गंगल की आधार उनकी सदा ही पूजा करनी चाहिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है की जब गौवे स्वच्छंदता पूर्वक चल रही हो अथवा अच्छा किसी सुने स्थान में बैठी हो तो उन्हें तंग न करे गौवे प्याज से पीड़ित होकर अपने स्वामी की ओर देखती है और वह उन्हें पानी नहीं पिलाता तो उसका बंधु नाश हो जाता है जिनके गोबर से लीपने पर देवताओं के मंदिर और पितरों के श्राद्ध के स्थान पवित्र होते हैं उनसे बढ़कर पावन और क्या हो सकता है जो एक वर्ष तक प्रतिदिन भोजन के पहले दूसरे की गाय को एक मुठ्ठी घास खिलाता है उसका यह व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है उसे पुत्र यश, धन और संपत्ति की प्राप्ति होती असत्यवादी हो तथा देव यज्ञ और श्राद्ध कर्म न करने वाले ब्राह्मण को किसी तरह गौ नहीं देनी चाहिए जिसके बहुत सी संतान हो ऐसे याचक श्रोत तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को दस गौदान करने से दाता को अत्यंत उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है जो जन्म देता है जो भय से बचाता है तथा जो जीविका देता है वे तीनों ही पिता के तुल्य हैं। इसलिए वेदांत निष्ठ ज्ञानी, जितेन्द्रिय शिष्ट यत्नशील प्रियवादी भूख से पीड़ित होने पर अनुचित कर्म न करने वाले मृदुल शांत अतिथि प्रेमी सब पर भा, समान भाव रखने वाले और स्त्री पुत्र आदि कुटुंब से युक्त ब्राह्मण की जीविका का प्रबंध करना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण को गोदान करने से जितना पुण्य होता है उसका धन ले लेने पर उतना ही पाप लगता है अतः किसी भी अवस्था में ब्राह्मण के धन का अपहरण न करें, तथा उनकी स्त्रियों पर तो दूर से भी दृष्टि न डालें। कुंती नंदन इस विषय में साधु पुरुष राजा निर्ग का उपाख्यान सुनाया करते हैं किसी समय ब्राह्मण का धन ले लेने के कारण राजा निर्ग को महान कष्ट उठाना पड़ा था पहले की बात है द्वारकापुरी में रहने वाले यदवंशी बालक पानी की इच्छा से इधर उधर घूम रहे थे इतने में ही उन्हें एक महान कुब दिखाई पड़ा जिसका ऊपरी भाग घास और लताओं से ढका हुआ था उन बालकों ने बहुत परिश्रम करके जब कुएं के ऊपर का घास फूस हटाया तो उन्हें उसके भीतर बैठा हुआ एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई दिया बालक हजारों की संख्या में थे सब मिलकर उस गिरगिट को वहां से निकालने के यत्न में लग गए किंतु गिरगिट का शरीर चट्टान के समान था लड़कों ने उसे रत्तियों और चमड़े की पट्टियों से बांधकर कर खींचने के लिए बहुत जोर लगाया पर वह से मस्त न हुआ जब बालक उसे निकालने में सफल ना हो सके तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बोले हम लोगों ने एक बहुत बड़ा गिरगिट देखा है जो कुएं का सारा आकाश घेर कर बैठा है उसे कोई निकालने वाला नहीं है यह सुनकर श्री कृष्ण उस कुएं के पास गए और उन्होंने उसे बाहर निकालकर उसके पूर्वजन्म का वृत्तांत पूछा तब उसने कहा भगवान पूर्वजन्म में मैं राजा नृग था जिसने हजारों यज्ञों का अनुष्ठान किया है उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले राजन आपने तो सदा पुण्य के ही काम किए हैं आपके द्वारा कभी भी पाप नहीं हुआ, फिर आपको ऐसी दुर्गति क्यों मिली? हमने सुना है कि आपने पहले कई बार मिलाकर इक्यासी लाख दो गोवे ब्राह्मणों को दान की है उस गोदान का फल कहा गया तब राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण से कहा एक एक एक ब्राह्मण चला गया था। उसके पास गाय थी, जो एक दिन अपने स्थान से भागकर मेरे, मेरे गांवों में उसकी भी गिनती करा दी और मैंने उसे एक ब्राह्मण को दान कर दिया कुछ दिनों बाद जब वह ब्राह्मण परदेश से लौटा तो अपनी गाय ढूंढने लगा ढूंढते ढूंढते वह गाय जब उसे दूसरे के घर मिली तो उसने उस ब्राह्मण से कहा यह मेरी गौ है अतः मैं इसे ले जाता हूं इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा और दोनों ही क्रोध में भरकर मेरे पास आए एक ने कहा महाराज यह गौ आपने मुझे दान में दी है और यह ब्राह्मण इसे अपनी बता रहा है दूसरे ने कहा महाराज वास्तव में यह मेरी गाय है तुमने इसे चुरा लिया है तब मैंने दान देने वाले ब्राह्मण से कहा भगवान मैं इस गाय के बदले आपको दस हजार गौ में देता हूं आप इन्हें इनकी गाय वापस दे दीजिए उसने जवाब दिया महाराज यह गौ देश काल के अनुरूप पूरा दूध देने वाली सीधी साधी और अत्यंत दयालु स्वभाव की है इसका दूध बहुत मीठा होता है धन्यभाग जो यह मेरे घर आई यह अपने दूध से प्रतिदिन मेरे मातृहिन्न दुर्बल बच्चे का पालन करती है मैं इसे कदापि नहीं दे सकता यह कहकर वह वहां से चला गया तब मैंने दूसरे ब्राह्मण से प्रार्थना की भगवान आप उसके बदले में एक लाख गौ ले वह बोला, महाराज, मैं राजाओं का दान नहीं लेता मुझे तो मेरी वही गौ शीघ्र ला दीजिए मैंने उसे सेना मैंने उसे सोना चांदी रथ और घोड़े सब कुछ देना चाह पर वह कुछ न लेकर चुपचाप चला गया इसी बीच में काल की प्रेरणा से मुझे शरीर त्यागना पड़ा और पितृलोक में पहुंचकर मैं यमराज से मिला उन्होंने मेरा बहुत आदर सत्कार किया और कहा राजन तुम्हारे पुण्य कर्मों की तो गिनती ही नहीं है किंतु अनजाने में तुमसे एक पाप भी हो गया है इस पाप को पहले भोग लो या पीछे जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो तब मैंने धर्मराज से कहा प्रभो पहले मैं पाप ही भोग लूंगा उसके बाद पुण्य का उपभोग करूंगा इतना कहना था कि मैं पृथ्वी पर गिरा उस समय ऊंचे स्वर से बोलते हुए धर्मराज की यह बात कानों में पड़ी। राजन एक हजार वर्ष पूर्ण होने पर तुम्हारे पाप कर्म का भोग समाप्त होगा उस समय भगवान श्री कृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्राप्त हुए अक्षय लोकों में जाओगे कुएं गिरने पर मैंने देखा मुझे तिर योनि मिली है और मेरा सिर नीचे की ओर है इस योनि में भी मेरी स्मरण शक्ति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था आज आपने मेरा उद्धार कर दिया अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं स्वर्ग को जाऊंगा भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आज्ञा दे दी और वे उनको प्रणाम करके दिव्य मार्ग से स्वर्ग लोक को चले गए उनके चले जाने पर श्री कृष्ण ने श्लोक का गायन किया समझदार मनुष्य को ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए चुराया हुआ ब्राह्मण ब्राह्मण का का का धन चोर का उसी नाश कर देता है, जैसे की ने राजा निर्ग सर्वनाश किया था। नंदन यदि सज्जन पुरुष साधु महात्माओं का संग करे तो उसका यह संग व्यर्थ नहीं जाता देखो साधु समागम के कारण राजा नृग का नरक से उद्धार हो गया ग जैसे उत्तम फल मिलता है वैसे ही गौओं से द्रोह करने या उन्हें सताने पर बहुत बड़ा कुफल भोगना पड़ता है इसलिए गौों को कभी कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए